मानस में न तो किसी नारी को धन्य ही धन्य कहकर उसे केवल स्थिति का पात्र बनाया गया और न यही कहा गया कि नारी केवल निंदनीय है गोस्वामी जी बार बार यही संकेत करते हैं दृष्टांत भी अनेक देते हैं वे कहते हैं कि माया का एक रूप वह है जो एक नर्तकी का रूप है और दूसरी ओर भक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं पुनि रघुबी भगति प्यारी माया नर्तकी बिचारी यह दृष्टांत भी समझने योग्य है एक वेश्या या नर्तकी भी नारी है और पत्नी भी नारी ही है पर क्या हम दोनों की को एक ही श्रेणी में रखते हैं क्या हम दोनों को एक जैसा महत्व देते हैं वस्तुतः जो लोग रामायण को पूरा न पढ़कर बहुत हल्के तौर पर पढ़ते हैं या पहले से ही मस्तिष्क में यह धारणा बना लेते हैं कि गोस्वामी जी नारी जाति के बड़े विरोधी थे वे लोग कुछ पंक्तियों को ही पढ़कर ऐसी भूल करते हैं वस्तुतः इस प्रसंग में भी गोस्वामी जी ने इस बात की ओर संकेत किया है महाराज दशरथ के चारों पुत्र अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो भगवान ने कहा मैं अपने अंशों के साथ मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा सहित मनुदारा लय हों दिन कर बंसव तारा एक ही ईश्वर के ये चार रूप हैं पर एक ईश्वर जब चार रूपों में अवतरित होता है तो वह तीन माताओं के माध्यम से होता है वे चाहते तो कौशल्या जैसे ही क्रम से चारों पुत्रों का जन्म हो जाता किसी एक माता के गर्भ से हो जाता पर एक ही ब्रह्म एक से अनेक रूप दिखाई पड़ा और अनेक दिखाई पड़ने के बाद भी उसने कई माताओं का चुनाव किया गोस्वामी जी ने इसका भी बड़ा तात्विक और वैज्ञानिक विवेचन किया है मंथरा क्या है यह अविद्या माया का प्रतीक है मैं और मोर तोर तय माया मंथरा अविद्या माया की प्रतीक है महारानी कैकई की ममता को अन्याय के लिए प्रेरित करती है और उसके द्वारा अनर्थ की सृष्टि करती है यह मंथरा अयोध्या में विद्यमान है यह मंथरा कैके जी को भली भांति जानती है अब तीनों माताओं को तीन रूपों में देखा गया कौशल्याजी ज्ञानमयी हैं सुमित्रा जी भावनामयी हैं और कैके जी क्रियामयी हैं ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या सुमित्रो, सुमित्रो क्रिया क्रियाशक्ति केके वेदों दशरथों नृप मंथरा ने न तो सुमित्रा का चुनाव किया और न कौसल्या का उसने कई-कई जी को चुना कई कई-कई जी को क्यों चुना कई-कई जी क्रिया है और क्रिया का संपूर्ण आधार भेद ही है समस्या यही है जीवन में आप जब भी कोई क्रिया करेंगे तो जहाँ क्रिया करेंगे वहाँ भिन्नता होगी इतने व्यक्ति यहाँ आए हैं बैठे हैं पर कुछ श्रोता आए आगे हैं कुछ बीच में हैं कुछ पीछे हैं और कुछ खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं क्रिया में तो पग पग पर भेद दिखाई देता है जहाँ क्रिया है वहाँ भेद है यदि मंथरा की दृष्टि इस बात पर होती कि भरत जी और श्रीराम भाई हैं और दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं तो चाहे राम को राज्य मिले या भरत को बात तो एक ही है आगे चलकर महाराज दशरथ ने कैके जी को इसी प्रकार समझाने की चेष्टा की उन्होंने कहा जैसे व्यक्ति की दो आँखें हैं तो उनमें भी तो द्वैत है ईश्वर ने भी तो दो आँखें दी है एक बाएँ और एक दाएँ तो क्या कोई व्यक्ति यह सोचता है कि दाएँ आँख अच्छी है या बाई अच्छी है हमारी दाएँ आँख ना फूटे या हमारी बाई आँख ना फूटे जब आप दो आँखों से देखते हैं तो दो दिखता है या एक बड़ी विचित्र बात है आँखें दो हैं पर एक को देखने के लिए भी हम दो आँखों का प्रयोग करते हैं हमारे मन में दोनों आँखों के प्रति समान ममता है भले ही हम एक को दाई और दूसरे को बाई कहते हैं महाराज दशरथ ने कई कई जी से कहा कि राम राजा हो या भरत राजा हो इसे तुम एक क्यों नहीं समझती मेरी तो दो आँखें हैं राम और भरत मेरे लिए तो दोनों ही समान हैं मोरे भरत राम दुई आखे सत्य कहूं कहो करुशाखी राम सिंहासन पर बैठे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं और भरत बैठे तो भी कोई आपत्ति नहीं महाराज श्री दशरथ के लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है और कौशल्या जी के लिए भी राम और भरत में कोई भेद नहीं है भरत जी जब ननिहाल से लौटकर आते हैं और कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं तो माता कौशल्या के स्तन से दूध छरित होने लगता है वे वासल भरे हृदय से भरत को गोद में ले लेती हैं और भरत के प्रति रंच मात्र कोई भेद नहीं करती हैं कि मेरा पुत्र वन में चला गया और मेरी सौत कई कई का पुत्र राज्य करने के लिए आया है यहाँ भी अभेद बुद्धि ही दिखाई देती है जब नारी की निंदा की जाती है तो आप उसमें कौशल्या जी को भी गिने गिनेंगे क्या कौशल्या अम्बा ज्ञानमयी है अतः उनमें ज्ञान का अद्वैत है और सुमित्रा अम्बा बड़ी मीठी पद्धति से बड़ी भावनात्मक बात कही गई है सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए दो बातें कही एक तो वे बोली जब राम ने तुमसे कहा कि माँ से जाकर आज्ञा मांगो तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हारी माँ तो वहीं थी यदि तुम वहीं सीता अम्बा के चरणों में गिरकर उनसे आज्ञा लेते और वन चले जाते तो लगता कि तुमने ठीक किया है तुम मुझसे आज्ञा मांगने चले आए यह तुम्हारी भूल है तात तुम्हारी माँ तुब दे वहाँ सुमित्रा अम्बा की दृष्टि में भी अद्वैत है देह की दृष्टि से देखोगे तो भिन्नता दिखाई देगी लक्ष्मण यदि तुम देह को माता मानोगे तो तुम्हें अपनी माता से भिन्नता की अनुभूति होगी और उस माता की एक न एक दिन मृत्यु होगी लेकिन चूंकि तुम तो वह के पुत्र हो अतः अपने आप को देह मत मानो और मुझे देह के नाते मत मानो देह दृष्टि से मत देखो कि सुमित्रा मेरी माँ है इस प्रकार सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण को विदेह होने का उपदेश दिया पर आगे चलकर उन्होंने स्वयं के लिए कहा कि लक्ष्मण तुम जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई पुत्र मेरे साथ ही तुम भी बड़े सौभाग्य के पात्र हुए भूरि भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊ तो सुमित्रा अम्बा क्या स्वीकार करती है भेद या अभेद देह को स्वीकार करती है या नहीं ज्ञान में देह के मिथ्यात्व का भान है परंतु भक्ति में देह के प्रति क्या दृष्टिकोण है सुमित्रा अम्बा कहती है तुम्हारी माँ बैदेही है तो साथ ही यह भी कहना था कि तुम मेरे बेटे नहीं हो पर सुमित्रा अम्बा कहती है तुम जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई यदि कोई सुमित्रा अम्बा से पूछे कि ये बातें तो परस्पर विरोधी है तो वे क्या कहेंगी यदि लक्ष्मण ने मुझे माता मानने की भूल की और उसके बाद वे राम के साथ वन में जा रहे हैं तो सारी वस्तुओं को छोड़ कर जाए पर बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति वस्तु को तो छोड़ देता है पर छूटी ही वस्तु की याद नहीं छूटती इस याद को छोड़ना बड़ा कठिन है व्यक्ति की स्मृति में बनी रहती है कि मैंने इन इन वस्तुओं को छोड़ा है सुमित्रा अम्बा ने सोचा कि लक्ष्मण यदि समझेगा कि मैं देह नहीं हूँ और मेरी माँ वह है तो उसे वन में लगेगा कि मैं माता पिता के साथ में हूँ और यदि मुझे माता मान लिया तो उसके मन में जरूर आएगा कि मैंने राम के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया है लोग तो ऐसा ही कहते दिख पड़ते हैं पर सुमित्रा अंबा ने लक्ष्मण को एक सूत्र दिया देखो तुम्हारा कल्याण यही मानने में है कि संसार में जितने भी पूजनीय और प्रिय लोग हैं वे सब श्री के नाते से ही हैं पूजनीय प्रिय परम जहाँते तब मान यही राम के नाते सूत्र यह है कि हमारा केंद्र शरीर नहीं अभी तो श्री राम है उनका अभिप्राय यह था कि यदि तुम मुझसे नाता मानोगे तो मेरे नाते तुम्हें संसार की याद आएगी परंतु मैं तो यह नाता मानूंगी कि तुम मेरे बेटे हो और ध्यान करूँगी कि मेरा बेटा राम के चरणों की सेवा कर रहा है तो मुझे राम के चरणों की याद आएगी तुम्हारे नाते से मुझे राम के चरणों की स्मृति बनी रहेगी इसके लिए उन्होंने दृष्टांत बड़ा सुंदर चुना जैसे किसी को एक पात्र में दूध दिया गया तो पीने वाला दूध ही पाए पिएगा पर दूध उसे किसी न किसी बर्तन में रख कर ही तो दिया जाएगा अब सामने वाला भले ही केवल होठ और दूध का स्पर्श चाहता हो पर होठ से उस पात्र का स्पर्श हुए बिना दूध का स्पर्श कैसे होगा सुमित्रा अंबा ने कहा लक्ष्मण वस्तुतः तुम पुत्र तो उन्हीं के हो परंतु बर्तन के रूप में मेरा भी तो कुछ अधिकार है कम से कम श्री राम तो इसे स्वीकार करेंगे ही कि सुमित्रा अम्बा ने अपना पुत्र दिया है मैं भले ही तुम्हारी मां न हूं पर बर्तन तो हूं ना भू रिभाग भाजन भयू इसमें जो स्वीकृति है उसमें भी मेरापन है पर इस मेरेपन को कैसे श्री राम से जोड़ दिया गया और राम की स्मृति से सन्निहित कर दिया गया इतना ही नहीं जब लंका विजय के उपरांत भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ लौट कर आए तब लक्ष्मण जी ने सुमित्रा अम्बा को प्रणाम किया और सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो अलग ही नहीं कर रही है देखने वालों को लगा कि कुछ भी क्यों न हो माँ तो माँ ही होती है माँ ने भले ही अपने पुत्र को वन भेज दिया था मगर देखो लक्ष्मण को अपने हृदय से अलग नहीं कर पा रही हैं यहाँ गोस्वामी जी को बताना पड़ा नहीं दिखाई तो देता है कि जैसे माँ अपने बेटे को हृदय से लगाकर अलग नहीं करना चाहती वैसे ही वे भी लक्ष्मण जी को अपने हृदय से अलग नहीं करना चाहती पर वस्तुतः उनकी भावना क्या है सुमित्रा अम्बा श्री राम को साक्षात ईश्वर मानती है और व्यवहारिक अर्थों में वे माँ हैं यह एक विपरीत स्थिति है वे ईश्वर के रूप में श्री राम के चरणों की पूजा करना चाहती है और व्यवहार में वे श्रीराम से अपना चरण छुलाती है माँ यदि चाहे भी कि मैं राम के चरण छूँ तो न श्री राम छूने देंगे और न यह मर्यादा के अनुकूल ही होगा तो सुमित्रा अम्बा ने जब लक्ष्मण को देखा तो उन्हें याद आ गया कि लक्ष्मण यदि रात में सोते भी हैं तो प्रभु के चरणों को अपने हृदय में रखकर सोते हैं और जब उन्होंने लक्ष्मण को हृदय में से लगाया तो उन्हें लगा कि भले ही मैंने राम के चरणों का स्पर्श न किया हो पर जिस हृदय में राम के चरणों का नित्य स्पर्श होता रहता है उसे हृदय से लगाकर प्रभु के चरणों के स्पर्श का आनंद पा रही हूँ यह बेटे को हृदय से लगाने का आनंद नहीं था गोस्वामी जी कहते हैं सुमित्रा जी अपने पुत्र की श्री राम के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली भेट तनय सुमित्रा रामचरण रति जान लक्ष्मण जी को हृदय में लगाने से सुमित्रा जी को प्रभु भी दिखाई दे रहे हैं और ममता भी दिखाई दे रही है पर यह ममता ईश्वर से जुड़ी हुई है